गोwidetilde धृम बिलव प्रभ देह हृद विष्णु हृद शंख प्रद देवकुंड वज्र आयुध अग्नि प्रभ पुणांग देव प्रभ विद्याधर तीर्थ गांधर्व तीर्थ मडीपुर गिरी पंचहद पिंडारक मलव्य गो प्रभाव गोवर वट मूल स्नान दंड विष्णु पद कन्याश्रम वायुकुंड जंबूमार्ग गभस्थ तीर्थ यजातिपतन भद्रवट महाकालवन नर्मदा तीर्थ तीर्थव्रज अरुध पिंग तीर्थ वशिष्ठ तीर्थ पृथुसंगम द्रोवासिक पिंजरक ऋषि तीर्थ ब्रह्मतुंग वसु तीर्थ कुमारिक सक्र तीर्थ पंचनद रेणुका तीर्थ पैतामना विमल तीर्थ रुद्रपाद मणिमान कामाख्य कृष्ण तीर्थ कुलिंगक यजन तीर्थ याजन तीर्थ ब्रह्मवालुक पुष्पन्यास कुण्डरीक मणिपुर दीर्घसत्र हायपद अन्नसन् तीर्थ गंगोद भेद शिवोद भेद नरवदोद देद वस्त्रापद दारुबल छाया रोहण सिद्धेश्वर मित्रबल कालिकाश्रम बटावट भद्रवट कोशाम्बी दिवाकर सारस्वत दीप विजय तीर्थ कामद तीर्थ रुद्र कोटि सुमनस तीर्थ समंत पंचक ब्रह्म तीर्थ सुदर्शन तीर्थ पारिप्लव पृथुदक दशा सुमेधिक साक्षद विजय पंचनद वाराह यक्षिणी ह्रद पुंडरीक सोम तीर्थ मुंजवट बदरी वन रत्न मूलक स्वर्ग लोक द्वार पंच तीर्थ कपिला तीर्थ सूर्य तीर्थ शंखिनी तीर्थ गोभवन तीर्थ यक्षराज तीर्थ ब्रह्मावर्त कामेश्वर मात्र तीर्थ सात वन तीर्थ स्नान लोमाप महास संसरक केदार ब्रह्मदंबर सप्तर्षिकुंड देवी तीर्थ जंबूक तीर्थ यासपद कोटिकूट किंदन किंजय कारंडव अवेद्य त्रिविष्टप पाड़ीखात मिश्रक मधुवट मनोजव कौशिकी तीर्थ देव तीर्थ ऋण मोचन तीर्थ मृगधूम अमर हृदय श्री कुंज साल तीर्थ नैमिषय तीर्थ ब्रह्मस्थान तीर्थ कन्या तीर्थ मानस तीर्थ कार उपामण तीर्थ सौगंधिक वन मड़ तीर्थ सरस्वती तीर्थ ईशान तीर्थ पांच यज्ञक तीर्थ त्रिशूल धार महेंद्र देवस्थान कृतालय साकंबरी देवतीर्थ सुवर्ण तीर्थ काली हृदय शीरस्त्रव बेरूपाक्ष भृगु तीर्थ कुसोदभव तीर्थ ब्रह्मयोनि नील पर्वत कुब्जामबग वशिष्ठ पद स्वर्ग द्वार प्रजा द्वार कलिकाश्रम रुद्रावर्त सुगंधाश्व कपिलावन भद्र कर्ण हेद शंकु कर्ण हेद सप्त सारस्वत औसन सतीर्थ कपालमोचन अवकिर्ण काम्यक चतुह समुद्रक शतक सहस्त्रक रेणुक पंचवटक विमोचन स्थानो तीर्थ कुरु तीर्थ कुसद्ध्वज विश्वेश्वर मानव को नारायणाशम गंगा हेद वदरी पावन, इंद्र मार्ग, एक रात्र, छीर कासव, दधीच, सृत तीर्थ, कोटी तीर्थ स्थली, भद्र काले हृद, अरुन्धती वन, ब्रम्हा वर्थ, अश्ववेदी, कुपजावन, यमुना प्रभव, वीर, प्रमोक्ष, सिंधुत्थ, रिसिकुल्या, कृतिका, उर्वी माया विद्युत भव महा आश्रम वेद सिका सुंदरी काशम बाहु तीर्थ चारु नदी विमला शोक मार्कंडेय तीर्थ सतोद मत्स्योदरी सूर्य प्रभ अशोक वन अरुणास्पद सुक्र तीर्थ वालुका तीर्थ पिसाच मोचन सुभद्रा हृद विरल दंडकुंड चंडेश्वर तीर्थ ज्येष्ठ स्थान हिड ब्रह्मसर जयगीस व्यगुहा हरिकेशवन अजामुख सर घंटक कर्ण हिड करकूट वापी सपन आस्योद पान श्वेत तीर्थ हिड घरघरी गर का कुंड श्यामा कुप चंद्रिका तीर्थ स्मशान स्तंभ कुप बिन्याक हिड सिंदूड भव कुप ब्रह्मासर रुद्रवास नागतीर्थ पुलोम तीर्थ भक्त हृदय क्षीरसर प्रेताधार कुमार तीर्थ कुशावर्त दधि करणोद पानक श्रृंग तीर्थ महा तीर्थ महा नदी गयशीर्ष अक्षय वट कपिला हृदय गृधवट सावित्री हृदय प्रभासन शीतवन योनि द्वार धन्य कोकिला तीर्थ मतंग हृदय प्रत कुप सप्त कुंड मलि रत्न हृदय कौशिक के तीर्थ भारत तीर्थ जेष्ठालिकार तीर्थ कल्प सर कुमार धारा श्री धारा गौरी शिखर सुनह कुंड नंदी तीर्थ कुमार वास श्री वास कुंभकर्ण हृदय कौशिक हृदय धर्म तीर्थ काम तीर्थ उद्दालक तीर्थ संध्या तीर्थ लोहितार्णो सोड़ोदभव वंशगुल्म ऋषभ काल तीर्थ पूणिया वर्तेहद बद्रीका आश्रम राम तीर्थ पितृवन विरजा तीर्थ कृष्ण तीर्थ कृष्णवट तीर रोहिणी कूप इंद्रधुन्न सरोवर सानुगर्त महेंद्र श्री नद इसुतेत वारसब तीर्थ कावेरी हृद गोकर्ण गायत्री स्थान बदरी हृद मध्य स्थान विकर्णक जात हृद देवकूप कुश प्रथन सर्व देव व्रत कन्या आश्रम हृद वालखलय हृद तथा अखंडित हृद ये सब पवित्र तीर्थ हैं जो मनुष्य इन तीर्थों में उत्तम श्रद्धा से संपन्न हो उपवास एवं इंद्रिय संयम पूर्वक विधिवत स्नान देवता ऋषि मनुष्य तथा पितरों का तर्पण देवताओं का पूजन एवं तीन रात्रि तक निवास करता है वह प्रत्येक तीर्थ के पृथक-पृथक फल रूप में अश्वमेध यज्ञ का पूर्ण्य प्राप्त करता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है जो प्रतिदिन इस उत्तम तीर्थ महात्म को सुनता पढ़ता अथवा सुनाता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है भारतवर्ष का वर्णन मुनियों ने कहा वक्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी इस पृथ्वी पर धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाली जो उत्तम भूमि एवं श्रेष्ठ तीर्थ हो उसे बतलाईए लोमहरषन जी बोले ब्राह्मणों पूर्व काल में महर्षियों ने मेरे गुरु व्यास जी से यही प्रश्न पूछा था मैं वही प्रसंग कहता हूं कुरुक्षेत्र की बात है बुद्धिमानों में श्रेष्ठ व्यास जी जो सब शास्त्रों के विद्वान महाभारत के रचयिता अध्यात्मनिष्ठ सर्वज्ञ सब भूतों के हित में संलग्न पुराण और आगमों के वक्ता तथा वेद वेदांगों के पारंगत पंडित हैं अपने परम पवित्र आश्रम में बैठे हुए थे भात भात के पुष्प उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे उसी समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले अनेक महर्षि उनके दर्शन के लिए आए कश्यप जमदग्नि भरद्वाज गौतम वशिष्ठ जैमिनी धौम्य मार्कडेय वाल्मीकि विस्वामित्र सतानंद वास्य गार्ग्य आशुरी सुमंत भार्ग कण्व मेधातिथि मांडव्य चवन धุม्र असित देवल मौक्दल्ले त्रिय यज्ञ पिपलाद